सरकारी आंकड़े हैं कोई गलती नहीं है एक्ट एकड़ की और हेक्टेयर की गलती नहीं है इन्हें लगा कि मैं एक हेक्टेयर की पैदावार को एक एकड़ की पैदावार बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे पास सरकारी अनाउंसमेंट की फोटोकॉपी मेरे रिकॉर्ड में है मैं उसमें से बता सकता हूँ आपको, एक मिनट ये खड़े हैं मैडम ये खड़े हैं इसके पास